महाभारत सभा पर्व द्युत पर्व षट चुरीशोध्याय व्यास जी की भविष्यवाणी से युधिष्ठिर की चिंता और समत्वपूर्ण बर्ताव करने की प्रतिज्ञा वे सम्पान वाच समाप्ते राजसूय क्रतु तो क्रतुश्रेष्ठेश दुर्लभे शिष्य ही पर्व तो वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय यज्ञों में श्रेष्ठ परम दुर्लभ रास्तु यज्ञ के समाप्त हो जाने पर शिष्यों से घिरे हुए भगवान व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए सौभ्यसना तृण भ्रातृ परिवार पाद्यनासन दान पितामहपूजयत उन्हें देखकर भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और आसन एवं पाद्य आदि समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यास जी का यथावत पूजन किया अथोपवेश भगवान कांत ने परमासन चोवाच धर्मराजम युधिष्ठिर तत्पश्चात सुवर्ण उत्तम आसन पर बैठकर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा बैठ जाओ अतो अथोपविष्ट राज भ्रातृप उवाच भगवान्न व्यास तत्वाक्यम विशारद भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर के बैठ जाने पर बातचीत में कुशल भगवान व्यास ने उनसे कहा दृष्ट्या वर्धति कौंतेम्राज्यम प्राप्य दुर्लभम वर्धिता सर्वे त्वया या कुरकुद कुंती नंदन बड़े आनंद की बात है कि तुम परम दुर्लभ सम्राट का पद पाकर सदा उन्नतिशील हो रहे हो कुरकुल का भार वहन करने वाले नरेश तुमने समस्त कुर्वंशियों को समृद्धशाली बना दिया तो धर्मराज राजन अब मैं जाऊँगा इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ तुमने मेरा अच्छी तरह सम्मान किया है महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उस पितामह के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और कहा युधिष्ठिर संशय द्विपदाम श्रेष्ठ ममो उत्पन्न सुदुर्लभ तस्ना शिवक्ता ये पामृते दिजपुंगठिर बोले नरश्रेष्ठ मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो गया है विप्रवर आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसका समाधान कर सके प्राह उत्पत् ऋषि दिव्यामह अभी चैद्य पतना छन्नमोत्ति कम महत पितामह देवर्षि भगवान नारद ने स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी विषय तीन प्रकार के उत्पात बताए हैं क्या शिष्यपाल के मारे जाने से वे महान उत्पात शांत हो गए कृष्णदय पाजनो व्यास इदम वचनम अब्रवीण वैसं पायन कहते हैं जन्मेजय राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पराशर नंदन कृष्णदय पायन भगवान व्यास ने इस प्रकार कहा त्रयोदश विनाशा भविष्य विषा पते उत्पातों का महान फल तेरह वर्षों तक हुआ करता है इस समय जो उत्पाद प्रकट हुआ था वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा कृत्वा कारण्ड का भरत कुल तिलक एकमात्र तुम्ही को निमित्त बनाकर समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा भारत क्षत्रियों का यह बिना दुर्योधन के अपराध से तथा तो भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा स्वप्ने द्रक्ष्यसी राजेन्द्र क्षपाते तम वृषभद्वज नीलकंठम भव साणु कपालीत उग्र रुद्रम पशुपतिम महादेव मुमापतिम हर सर्व शूल पिना की राजेंद्र तुम रात के अंत में स्वप्न में उन वृषभ ध्वज भगवान शंकर का दर्शन करोगे जो नीलकंठ भवस्थाणु कपाली त्रिपुरांतक उग्र रुद्र पशुपति महादेव उमापति हर सर्व सर्वृष पिनाकी तथा कृतिवासा कहलाते हैं कैलासकूट प्रतिमेव शिवं शिव निरीक्ष सततम पितृराजाश्रिता उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल होगी वे पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे एवं स्वप्नम दक्ष से तम विषा पते माता शी शी राजन तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि काल सबके लिए है। प्रति अप्रम परिपालय तुम्हारा कल्याण हो अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा, तुम सावधान एवं जितेंद्रीय होकर पृथ्वी का पालन करो वैशम पाणवाच एवक् स भगवान कैलास पर्वतम जजो कृष्णद्वैपायनो व्यास स शिष्यनुगय वैश्व पान जी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कहकर भगवान कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों के साथ पर्वत पर चले गए गते पिता महे राजा चिंता कैलाशपर्वतिए गिता महेराजा चिंताशोकसम देशसत्त तमेंथ विचित कथम तो दव शक्य पौरषेण प्रबाधिवश्यम भविता यदुम परमर्षिणा अपने पितामह व्यास जी के चले जाने पर चिंता और शोक से युक्त राजा युधिष्ठिर बारंबार गर्म सासे लेते हुए उसी बात का चिंतन करते रहे अहो दैव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही होगा तथो प्रवीण महातेजा सर्वान्ध्रातृिष्ठि श्रुतम वे पुरुष व्याम द्रवीण तदा तद्वचनं श्रुवा मरणे निश्चिता मति यद्य हम कालेन कालस्ता को मथोजीव एवं राजानं राजुन प्रत्यषत यही सोचते सोचते महातेजस्वी युधिष्ठि ने अपने सब भाइयों से कहा पुर महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा है उसे तुम लोगों ने सुना है ना उनकी वह सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है ता यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है काल ने मुझे ही इस अनर्थ का कारण बनाया है तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है राजा के ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया महाराज कश्म घोरम प्रविशो बुद्धिनाशनम संप्रधार्य महाराज येमं तत्सर राजन इस भयंकर मोह में न पड़िए यह बुद्धि को नष्ट करने वाला है महाराज अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याण प्रति पड़े वह कीजिए ततो अब्रवी सत्य सर्वान्षिपायन से वचनम सेव समुचित तब सत्यवादी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से की बातों पर विचार करते हुए कहा अद्य प्रभति भद्रम व प्रतिज्ञा त्रयोदश समात को से जीवत तात तुम लोगों का कल्याण हो भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे तेरह वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ यदि जीना ही है तो आज से मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो न प्रवक्षा पुरुषम भ्रात पार्थिविदेश मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूँगा बंधु बांधवों के आज्ञा में रहकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुँह मागी वस्तुएं लाने में संलग्न रहूँगा एवं मे वर्तमानस्य से भेदो न भविता लोके भेदमूलो मूलोशि इस प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा तो दूसरों के प्रति भेदभाव न होगा क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण भेदभाव ही है विग्रह दूर तो रचन प्रिया समाचार वाच्यताम न गिष्या लोकेशु मनुजर नर रत्नों विग्रह या वैर विरोध को अपने से दूर ही रखकर सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकूंगा। सकूँगा भ्रत पांडवा धर्मराज हित रता अपने बड़े भाई की वह बात सुनकर सब पांडव उन्हीं के हित में तत्पर हो सदा उनका ही अनुसरण करने लगे कृत्वा संसत्सु समय धर्मरा भ्रातृभ्य देवताश्च विशाम्पते राजन धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ भरी सभा में ज प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया कृत मंगल भ्रातृ परिवार गुजरात क्षत्रियंद्रेशु सर्वेशु भरतर्षभ युधिष्ठि महाम त्रवेश पुरोत्तम दुर्धन दुर्योधन महाराज सुकने सौ बल सभायामणीजाया वास्ते नाधिप भरतश्रेष्ठ जन्म विजय समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याण में मांगलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयों से घिरे हुए राजा युधि ने मंत्रियों के साथ अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया महाराज दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शक्नी ये दोनों उस रमणी सभा में ही रह गए इति श्री महाभारती सभा परमड़ि दूत परमड़ि युधिष्ठिर समय सत्यंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में युधिष्ठिर प्रतिज्ञा विषय छियालीसवा अध्याय पूरा हुआ